तीसरा प्रश्न औजार कोई तरकीब कोई न जाने कहा क्या अटका है न जाने कहा क्या जाम हुआ यह रात की बंद होती ही नहीं यह दिन की उफ खुलता ही नहीं औजार कोई तरकीब कोई एक बहुत बड़ा जादूगर हुआ हुदनी, उसकी सबसे बड़ी कला यह थी कि कैसी ही जंजीरों में उसे कस दिया जाए वो क्षणों में खोल के बाहर आ जाता था जंजीरों में कस के पेटियों में बंद करके पेटियों पर पे ताले डाल के उसे समुद्र में फेंका गया वहां से भी वो मिनटों के भीतर बाहर आ गए दुनिया के सभी काराग्रहों में उस पर प्रयोग किए गए सभी तरह के पुलिस ने अपने इंतजाम किए इंग्लैंड में अमेरिका में फ्रांस में जर्मनी में उसको कारागृह की कोठरी में डाल देते तालों पे ताले जड़ देते हाथों में झंझीरे पैरों में झंझीरे और मिनटे में नहीं बीतती तीन मिनट से ज्यादा उसको कभी नहीं लगे थे जीवन में किसी भी स्थिति से बाहर आ जाने में बड़ी चौंकाने वाली उसकी कला थी लेकिन इटली में वो हार गया इटली में जाके बड़ी बुरी तरह घंटे भर तक ना निकल सका तीन घंटे लगे जो भीड़ इकट्ठी हो गई थी हजारों लोगों की वो तो घबरा गए की मर गया हु दिन क्या हुआ ये तो किसी को भरोसे ही नहीं था तीन मिनट तो आखिरी सीमा थी सेकेंडो में निकल आता था ये हुआ क्या और जब तीन घंटे बाद हु नहीं निकला तो उसकी हालत बड़ी खस्ता थी पसीना पसीना था माथे की नसें चिंता से फूल गई थी आंखें लाल हो गई थी बाहर आया तो हाप रहा था पूछा गया कि हुआ क्या इतनी देर कैसे लगी उसने कहा कि मेरे साथ बड़ा धोखा किया गया दरवाजे पर ताला नहीं था और वो बेचारा कोशिश करता रहा खोलने की कि कहां से खोले ताला हो तो खोले एक मजाक काम कर गया ताला होता तो खोल ही लेता उसने ताले खोलने में तो उसके पास कला थी ऐसा तो कोई ताला नहीं था जो वो नहीं खोल लेता मगर ताला था नहीं दरवाजा सिर्फ अटका था सांकल भी नहीं चढ़ी थी सांकल भी चढ़ी होती तो खोल लेता ना सांकल थी ना ताला था भीतर कुछ था ही नहीं वो बड़ा घबराया उसने सब तरफ खो जाओगा। कोई उपाय नहीं दिखे पहली दफा हारा तीन घंटे बाद लोगों ने पूछा फिर कैसे निकले उसने कहा ऐसे निकले कि जब तीन घंटे बाद बिल्कुल थक गया और गिर पड़ा दरवाजे को धक्का लगा और दरवाजा खुल गया सोच लिया कि आज तो प्रतिष्ठा पानी में मिल गई तुम पूछते हो औजार कोई तरकीब कोई न जाने कहां क्या अटका है न जाने कहां क्या जाम हुआ यह रात की बंद होती ही नहीं यह दिन की उफ खुलता ही नहीं औजार कोई तरकीब कोई न कोई औजार है न कोई तरकीब है दरवाजा बंद नहीं तुम खोलने की कोशिश में परेशान हो रहे तुम खोलने की कोशिश छोड़ो यहां जीवन को समस्या की तरह तुमने लिया कि तुम चूकते चले जाओगे जीवन कोई समस्या नहीं है जिसको सुलझाना है ना जीवन कोई प्रश्न है जिसका उत्तर कहीं से पाना है जीवन एक रहस्य है जिसको जीना है फर्क समझ लेना समस्या और रहस्य का समस्या का अर्थ होता है जिसका समाधान हो रहस्य का अर्थ होता है जिसका समाधान हो ही ना रहस्य का अर्थ होता है जिसका उत्तर है ही नहीं रहस्य का अर्थ होता है तुम खोज जाओ खोज खोजते तुम खोजाओगे लेकिन खोज जारी रहेगी अंतहीन है खोज इसलिए तो हम परमात्मा को असीम कहते हैं असीम का अर्थ होता है जिसकी कभी कोई सीमा ना आएगी इसलिए तो परमात्मा को हम अज्ञे कहते हैं जिसे हम जान जान के भी न जान पाएंगे इसलिए तो पंडित हार जाता है और भोले भाले लोग जान लेते पंडित और भोले भाले लोगों की वही हालत जो हुदनी की हुई पहले वो पंडित था तीन घंटे तक पंडित रहा तब तक नहीं खोला दरवाजा क्योंकि वो सोच रहा था ताला होना चाहिए ताला होता तो पंडित काम कर जाता लेकिन ताला था ही नहीं तो पांडित्य करे क्या समस्या है नहीं जीवन में कोई पांडित्य करे क्या होती समस्या पांडित हल कर लेता बुद्धि करे क्या बुद्धि नपुंसक है तर्क करे क्या तर्क का बस नहीं चलता समस्या होती तो बस चल जाता जिंदगी एक रहस्य जब गिर पड़ा हार के होदनी उसी धक्के में दरवाजा खुल गया जो खोले खोले न खुला वो अपने से खुल गया वो बंद था ही नहीं इसलिए जीसस ने कहा है जो बच्चों की भांति भोले भाले वे ही मेरे प्रभु के राज्य में प्रवेश पा सकेंगे क्यों बच्चों की भांति भोले वाले लोग पा सकेंगे क्योंकि बच्चे ही रहस्य को जीना जानते तुमने छोटे बच्चे देखे तरफ उन्हें विमुग्ध करने वाला जगत दिखाई पड़ता हर चीज उन्हें आकर्षित करती एक तितली उड़ी जाती भागने लगते तुम कहते क्या भाग रहा पागल क्योंकि तुम्हें तितली में कुछ नहीं दिखता तुम अंधे हो तुम अंधे हो गए हो तुम्हारी आंख पर धूल जम गई समय ने तुम्हारी आंख को खराब कर दिया स्कूल ने शिक्षकों ने माता पिताओं ने संस्कारों ने तुम्हारी आंख को धुमिल कर दिया तुम्हारे आश्चर्य की हत्या कर दी और जिस आदमी के भीतर आश्चर्य मर गया उस आदमी के भीतर आत्मा मर गई तुम अब चकित होने की क्षमता खो दियो चकित होने जैसी बात है तितली का होना असंभव जैसा होना है होना नहीं चाहिए इतनी सुंदर तितली इतनी रंग बिरंगी तितली यूं उड़ी जाती बच्चा चकित विमुक्त भागा फजूल ये चीजें कहा ले जा रहा तुमसे बचा के भी बच्चा अपने खींचों में कंकड़ पत्थर भर ला था रात उसकी माँ को उसके बिस्तर में से कंकड़ पत्थर निकाल के अलग करने पड़ते इन कंकड़ पत्थर में बच्चे को अभी उतना दिख रहा है जितना बाद में तुम्हें हीरो में भी नहीं दिखेगा इस बच्चे के पास अभी गहरी आंख है यहां हर चीज रहस्य में छोटे से कंकड़ में भी तो परमात्मा विराजमान है हर कंकड़ हीरा है होना ही चाहिए क्यों हर कंकड़ पर उसी के हस्ताक्षर है होना ही चाहिए हर पत्ती पर वेद है। हर फूल में उपनिषेद है हर पक्षी की आवाज में कुरान की आयत होनी ही चाहिए क्योंकि वही तो बोलता है क्योंकि वही तो खिलता है क्योंकि वही तो उड़ता है वही है बच्चा रोमांचित हो जाता छोटी छोटी बात एक तोता उड़ जाता और बच्चा रोमांचित हो जाता जिस दिन तुम बच्चे जैसे हो फिर से तुम्हें बच्चा होना पड़ेगा फिर से तुम्हें धूल झाड़नी होगी समय ने समाज ने संस्कारों ने तुम्हारे मन में जो विकृतियां डाल दी विक्रतें यानी ज्ञान वो जो ज्ञान डाल दिया वो जो पंडित डाल दिया तुम्हें भ्रम दे दिया कि मैं जानता हूं उस भ्रम को छोड़ना होगा न तो कोई औजार है न कोई तरकीब है क्योंकि यहां कोई ताला ही नहीं जिसको तोड़ना औजार की कोई जरूरत नहीं ताला लगा ही नहीं सब दरवाजे खुले हैं सिर्फ तुम्हारी आंखें बंद है अब आंखें खोलने के लिए औजार इत्यादि थोड़ी होते मैंने सुना एक डॉक्टर एक मरीज को देखने आया एक स्त्री बीमार थी गर्भवती थी नौ महीने पूरे हो गए थे पति बड़ा बेचैन था बाहर खड़ा है पर्दे के बाहर डॉक्टर भीतर गया भीतर से डॉक्टर बाहर जहां का खिड़की में से और बोला की हाथोड़ी होगी थोड़ा डरा पति की हाथोड़ी पत्नी गर्भवती है हाथोड़ी की क्या जरूरत मगर उसने कहा जरूरत उसने ला के दे थी। फिर थोड़ी देर बाद उसने बोला, उसने दे दिया थोड़ी देर में बोला आरा तब तो उसने कहा जरूर क्या हद धो गई मामला क्या मेरी पत्नी को हुआ क्या उसने कहा पत्नी की बकवास मत करो अभी मेरी पेटी नहीं खुली तुम पत्नी की लगा रहे तुम औजार मांग रहे यहां परमात्मा के ऊपर कोई दरवाजे नहीं परमात्मा खुला है प्रकट है तुम आंख ओझल किए बैठे हो तुम आंख पर पर्दा डाले बैठे हो तुम्हारी आंख बंद है अब आंख खोलने के लिए कोई स्क्रू ड्राइवर हाथोड़ी या कोई आरा थोड़ी जरूरत है जब खोलना चाहो तब खोल लो तुम्हारी मर्जी की बात है खोलने के लिए प्रयास भी क्या करना है खोलना चाहो अभी खोल लो और अभी विमुग्ध हो जाओ और अभी ये फूल पत्तियों का राज बदल जाए और अभी ये हवाएं कुछ और संदेश लाने लगे और ये सूरज की नाचती किरणें अभी परमात्मा का नृत्य बन जाएं और ये लोग जो तुम्हारे चारों तरफ बैठे इनके भीतर वही छिपा है तुम्हारे भीतर वही छिपा है खोजने जाते कहा खोजने वाले में भी वही छिपा है न कोई विधि है न कोई विधान है समझ चाहिए बस समझ चाहिए और समझ या नहीं दर्पण जैसा चित्त चाहिए समझ शब्द से तुम मत समझ लेना समझदारों की समझ समझदार तो बड़े ना समझ ना समझो की समझ से मेरा मतलब है सुक्रांत ने कहा है जब मैं जानता था तब कुछ भी नहीं जानता था और जब से सब जानना छूट गया क्या जानने को बचा सब जान लिया लाउसू ने कहा है जो कहे जानता हूं समझ लेना कि नहीं जानता जानने वाले कैसे कहेंगे कि जानते हैं क्योंकि जानने को है क्या सिर्फ रहस्य रहस्य को जाना कैसे जा सकता है जाना जाता है जब रहस्य तो यही जाना जाता है कि जानने को कुछ भी नहीं और क्या जाना जाता है एक आश्चर्य विमुक्त भाव घेर लेता एक अहो भाव घेर लेता तुम फिर दौड़ने लगते अस्तित्व के पीछे जैसा बच्चा तितली के पीछे दौड़ता तुम फिर फिर से समुद्र के तट पर जीवन के समुद्र तट पर संकसीप बीनने लगते फिर तुम्हारे जीवन में आहिरनिश आनंद की वर्षा शुरू हो जाती चौथा प्रश्न मनोमंथन करने पर पता चलता है कि सांसारिक वासनाएं तो नहीं जो मृत्यु के समय बंधन बने लेकिन सत्य पाने की वासना ही बनती जाती है सो क्या करूं कृपा कर मार्गदर्शन करें वह भी रोक लेगी वासना मात्र रोकती इससे कुछ भेद नहीं पड़ता कि वासना किस चीज की विषय वस्तु से कोई भेद नहीं पड़ता तुम धन चाहो कि ध्यान चाहो चाहे का स्वरूप एक है और चाहे रोकती तुम पद चाहो कि परमात्मा चाहो चाहे की भ्रांति एक है चाहे का अर्थ क्या होता है यह समझ लो चाहे का अर्थ होता है जैसा मैं हूं वैसा ठीक नहीं कुछ और होना चाहिए थोड़ा और धन थोड़ा और पद थोड़ा और ध्यान थोड़ा और सत्य थोड़ा और परमात्मा लेकिन थोड़ा और होना चाहिए जैसा मैं हूं उससे मैं संतुष्ट नहीं चाह का अर्थ है असंतोष फिर चाहे किस बात की इससे क्या फर्क पड़ेगा असंतोष तो रहेगा ही तुमने गए एक शांत झील में कंकड़ फेंका कंकड़ साधारण सा कंकड़ तो लहर उठती तुम सोचते हो कोहनूर हीरा फेंकोगे तो लहर नहीं उठेंगी कोहनूर हीरा फेंको पानी को क्या फर्क पड़ता है तुमने कंकड़ फेंका कि कोहनूर पानी को तो कोई भी भेद नहीं कोहनूर पत्थर है और पत्थर कोहनूर है फिर भी लहरें उठेंगी और लहरें उठ जाएंगी तो चांद का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो भ्रष्ट हो जाए चाहे पत्थर की तरह गिरती तुम्हारे भीतर फिर चाहे सोने की हो कि स्वर्ग इससे कोई फर्क नहीं पड़ता फिर चाहे संसार की हो कि परलोक की इससे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे पत्थर की तरह गिरती तुम्हारे चित्त में चित्त कब जाता है और चित्त के कंपन के कारण सत्य खो जाता है सत्य को चाहना हो तो सत्य को चाह मत बनाना चाह से जो मुक्त हो जाता उसे सत्य मिलता है यह तुम्हें जरा कठिन लगेगा लेकिन धैर्यपूर्वक समझोगे तो सीधी सीधी बात ही चाह के कारण तनाव पैदा होता है तनाव भरे चित्त में परमात्मा की छवि नहीं बनती चाह के कारण तरंगें उठाती हैं, तरंगों के कारण सब कंपन पैदा हो जाता है कप्ते हुए मन में परमात्मा की छवि नहीं बनती ठीक से समझो तो कपता हुआ मन ही संसार है पूछा है तुमने मनोमंथन करने पर पता चला कि सांसारिक वासनाएं तो नहीं लेकिन वासना संसार है सांसारिक वासनाएं और पारलोकिक वासनाएं ऐसी दो वासनाएं थोड़ी होती तुम्हें पंडित प्रोहितों ने बड़ी गलत बातें समझाई उन्होंने समझाया संसार की वासना छोड़ो और परलोक की वासना करो लेकिन ज्ञानियों ने कुछ और कहा बुद्धों ने कुछ और कहा उन्होंने कहा वासना छोड़ो क्योंकि वासना संसार है और जहां वासना नहीं है वहां परलोक है जहा वासना है वहां यही लोक रहा आएगा धोखे में मत मत मन मन बहुत चालबाज़ है। कहता कि ये तो अच्छी वासना है, अच्छी वासना होती ही नहीं वासना मात्र बुरी होती मन कहेगा ये तो धार्मिक वासना है ये तो आध्यात्मिक वासना है इसको तो खूब करना चाहिए हाँ धन थोड़ी चाहते हम हम तो ध्यान चाहते मगर चाहने में ही तो उपद्रव है चाहते तो मतलब तन गए चाहते तो मतलब अशांत हो गए चाहते तो मतलब यहां ना रहे इस क्षण में ना रहे भविष्य में चले गए धन भी कल मिलेगा और ध्यान भी कल मिलेगा तो कल में चले गए आज चूक गया पद भी कल और परलोक भी कल और जो है वो अभी है और यही है इसी क्षण समझो जागो अगर इसी क्षण तुम्हारे भीतर कोई वासना नहीं मुझे समझने की भी वासना नहीं शांत बैठे हो कोई वासना नहीं चित्त निस्तरंग क्या पाने को बचा उस निस्तरंग चित्त में क्या कमी है वही निस्तरंग चित्त तो आप्तकाम है वही निस्तरंग चित्त तो ब्राह्मण है उसी को मैं ब्राह्मण कहता हूं निस्तरंग चित्त अकंपित ब्रह्म की चाह भी रह गई तो ब्राह्मण नहीं ब्रह्म हो गए तो ब्राह्मण और ब्रह्म होने के लिए देर क्या है ब्रह्म तुम हो मगर तुम्हारी चाहत ने तुम्हें चुकाया है तुम जो खोज रहे हो वो तुम्हारे भीतर मौजूद है मगर खोज की वजह से तुम इतने उद्विग्न हो गए हो खुदनी की कहानी फिर याद करो दरवाजा खोला था अटका था मगर वो ताला खोज रहा था ताला था नहीं मुश्किल में पड़ गया तीन घंटे लग गए अगर पहले ही दरवाजा खोल दिया होता इतना सोच लिया होता सोचा नहीं होगा क्योंकि कैसे सोचता जिंदगी भर ताले ही खोले थे और जब लोगों से बंद करते थे तो तालों में बंद करते थे ताले खुलवाने के लिए तो बंद करते थे मगर यह इटेलियन बाजी मार ले गए हुई को बुरा हराया खूब गहरा मजाक किया स्वभावता तुम भी हुनी की जगह होते तो ताली खोसते रहते और जिसको तीन मिनट में बाहर निकलना हो उसकी बेचैनी स्वभावता पसीना पसीना हो गया हो, तीन मिनट की तो बात घंटा बीत गया बार बार घड़ी देखता होगा घंटा बीत गया प्रतिष्ठा गई जीवन भर की कमाई गई लोग क्या कहेंगे कि उदनी गए हार गए पुलिस वालों से हार गए आज लग गया ताला तुम पर जिंदगी भर की प्रतिष्ठा थी मिट्टी हुई जा रही जैसे जैसे समय बीता होगा वैसे वैसे बेचैनी बढ़ी होगी वैसे वैसे घबराहट बढ़ी होगी रक्तचाप बढ़ा होगा हृदय की धड़कन बढ़ी होगी पसीना पसीना हुआ जा रहा होगा और जितना पसीना हुआ होगा जितना रक्तचाप बढ़ा होगा जितनी घबराहट बढ़ी होगी उतनी ही तेजी से ताला खोसता होगा जितना ताला खोसता होगा उतनी ही बुद्धि खो गई उतना ही बोध खो गया ये बात तो उठे भी कैसे कि शायद दरवाजा खुला हो दरवाजा खुला लेकिन चाहत के कारण नहीं खुल पा रहा है चाह छोड़ो और जब मैं कहता हूं चाह छोड़ो तो बेसर्त कह रहा हूं ये नहीं कह रहा हूं कि संसार की चाह छोड़ो फिर दोहरा दूं। चाह संसार है संसार की कोई चाह नहीं होती और परमात्मा की कोई चाह नहीं होती जहां चाह है वहां संसार है। अगर तुम परमात्मा चाहते तो तुम अभी भी सांसारिक हो इसलिए तो मैं कहता हूं तुम्हारे ऋषि मुनि जो मंदिरों में वो गुफाओं में बैठे सब संसारी है तुम जैसे संसारी जरा भेद नहीं स्वर्ग चाह रहे हैं स्वर्ग में क्या चाह रहे हैं वही अप्सराएं, जिनको तुम यहां चाह रहे हो तुम फिल्म अभिनेत्रियों में देख रहे हो तुम जरा आधुनिक हो वो जरा प्राचीन है वो जरा उर्वसी इत्यादि की सोच रहे हैं वो पुरानी फिल्म अभिनेत्री सोच रहे हैं वहां मिलेगा तुम सोचते हो यहीं चले जाए बाजार में और दो कुल्हड़ पी लें और वो सोचते हैं कि वहां पियेंगे बहस्त जहां झरने बह रहे हैं शराब के यहां क्या पीना फिर मुफ्त मिलती वहां कोई पाबंदी भी नहीं असली शराब मिलती वहां ऐसा कोई देसी ठर्रा नहीं वहां कोई स्वदेशी की झंझट नहीं विदेशी शराब के झरने बह रहे नहाओ धो डुबकी लगाओ पियो पिलाओ या वहां कल्प वृक्ष जिनके नीचे बैठो और जो चाहो तत्ण पूरा हो जाए तत्ण चाह की पूरा हो जाए स्वर्ग के चाहने वाले तुम सोचते हो आध्यात्मिक है या कि तुम सोचते हो मोक्ष को चाहने वाले आध्यात्मिक मोक्ष में भी क्या चाह रहे हो यही कि शांति मिले आनंद मिले दुख से छुटकारा हो पीड़ा ना रहे मगर यही तो सांसारिक आदमी भी चाह रहा है वो भी यही इसलिए तो धन कमा रहा है कि दुख ना रहे इसलिए तो चाहता बड़ा मकान बना ले कि थोड़ी सुविधा हो तुम्हारी और उसकी चाह में कोई मौलिक भेद नहीं भेद होगा अगर तो परिमाण का होगा गुण का नहीं तुम भला उससे कह सकते हो कि तेरी चाह क्षण है हमारी चाय शाश्वत की लेकिन इसका तो मतलब यही हुआ कि तुम उससे भी बड़े संसारी हो उसकी चाह क्षण की है उसकी चाह छोटी है तुम्हारी चाह बड़ी भयंकर सनातन की, शाश्वत की तुम क्षणभंगुर से राजी नहीं होते तुम्हारा लोह बहुत बड़ा लोभ बहुत बड़ा है तुम भयंकर संसारी हो फिर मैं किसको आध्यात्मिक कहता हूं जिसकी कोई चाह नहीं जो बिना चाह जीता है जो कहता है यही जिएंगे, अभी जिएंगे, जिसके लिए वर्तमान कल्प वृक्ष है जिसके लिए जैसा है वैसा होना स्वर्ग है जहाँ है वहीं मोक्ष है ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक है जिसके पास अन्य की कोई मांग नहीं कल जो आएगा आएगा अभी जो है उसे भोगता है अभी जो है उसे बड़े आनंद से भोगता बड़े अनुग्रह से भोगता है छठवा प्रश्न भगवान एक संत से आपके बारे में बातचीत होती थी मैंने कहा मेरे भगवान श्री स्वयं सभी प्रश्नों के उत्तर उन्होंने कहा नहीं उत्तर तो बहुत हैं मगर रजनीश तो सभी उत्तरों के लिए एक प्रश्न बन गया भगवान कृपया बताएं कि आप प्रश्न ही या उत्तर जो सभी उत्तरों के लिए एक प्रश्न बन गया हो वही सभी प्रश्नों का उत्तर हो संत ने ठीक ही कहा अब उनसे मिलो तो मेरी तरफ से उनसे यह कह देना कि जो सभी उत्तरों के लिए प्रश्न बन गया हो वही सभी प्रश्नों का उत्तर हो सकता है छठवा प्रश्न संसार ने बड़ी क्रूरता से मेरी सारी आशाओं पर पानी फेर दिया है मैं संसार को क्षमा करूं भी तो कैसे करूं संसार तुम्हारी आशाओं पर न तो पानी फेर रहा न सोना फेर रहा है संसार को तुम्हारी आशाओं का पता ही नहीं तुम्हारी आशाओं का बस तुम्ही को पता है और जब तुम्हें लगता है संसार ने तुम्हारी आशा पर पानी फेरा तो इतना ही समझना कि तुमने प्रकृति के प्रतिकूल कुछ करने की कोशिश की होगी संसार ने कुछ नहीं किया है तुम ही उल्टे गए हो अब तुम वृक्ष पर से गिर पड़ो और कहो गुरुत्वाकर्षण ने मेरी टांग तोड़ दी गुरुत्वाकर्षण को इससे क्या लेना देना गुरुत्वाकर्षण को तुम्हारी टांग का फता भी नहीं तुम्हारी टांग इतनी महत्वपूर्ण भी नहीं कि गुरुत्वाकर्षण इसको तोड़ने के लिए कोई विशेष आयोजन करे आ ही चूग के गिर गए तुम्हारी आशाएं व्यक्तिगत और तुम्हारी व्यक्तिगत आशाओं के कारण ही उन पर पानी फिर जाता है समष्टि की भाषा में सोचो समष्टि के साथ सोचो विपरीत नहीं धारा में बहुल धारा से लड़ो मत फिर तुम्हारी किसी आशा पर कभी पानी ना फिरेगा और अगर तुम ठीक से समझे तो मतलब क्या हुआ मतलब यह हुआ कि जब तुम समी के साथ बहोगे तो तुम अलग से आशा ही कैसे करोगे जो समी की नीति है वही तुम्हारी नियति अलग से आशा करने की जरूरत क्या है समझदार आदमी अलग से झंझटते नहीं लेता इतना विराट जिस सहारे चल रहा है मैं छोटा सा उसके सहारे चल लूंगा चांद तारे नहीं चूकते इतना विराट विश्व इतनी सुविधा और इतने संगीतबद्धता से चल रहा है एक मैं ही क्यों चिंता करूं जो इस सब को चलाता है मुझे भी चला लेगा और जो मुझे न चला पाएगा वो इतने विराट को कहां चला पाएगा इस भाव दशा का नाम ही धार्मिकता है कि मैं अलग से निजी आशा करूं मैं निजी कामनाएं न करूं मैं इस विराट के साथ तल्लीन होना सीखू इस तल्लीनता में प्रार्थना उमकती है पूछते हो संसार ने बड़ी क्रूरता पूर्वक किसको उत्सुकता है बड़ी क्रूरता पूर्वक तुम्हारी टांग तोड़ दी गुरुत्वाकर्षण ने तुम ही गिरे होगे, तुम ही ऐसे ढंग से गिरे होगे। तुमने देखा कभी कभी ऐसा हो जाता है एक बैलगाड़ी में एक शराबी चलता हो और एक होस वाला चलता हो गाड़ी उलट जाए होस वाले को चोट लग जाती शराबी को चोट नहीं लगती मामला क्या है तुम शराबी को रोज देखते हो सड़क पर पड़े हुए तुम जरा दो चार दफा वैसे गिर के देखो तुम सदा अस्पताल में रहोगे फिर और शराबी रोज गिरता नाली में गिरता सड़क पर गिरता इस कोने उसकोने और सुबह तुम देखो वो फिर मजे से चले जा रहे हैं दफ्तर सब ठीक ठाक कहीं कोई अड़चन नहीं सराबी का गिरने का ढंग जब सराबी गिरता है तो उसे पता नहीं होता कि मैं गिर रहा हूं इसलिए गिरने से बचने के कोई उपाय नहीं करता उपाय न करने के कारण गुरुत्वाकर्षण उसके विपरीत नहीं पड़ता तुम जब गिरते हो तो गिरते वक्त तुम एकदम समझ जाते हो समझने की कोशिश करते हो समझने की जितनी कोशिश करते हो उतनी तुम्हारी हड्डियां सख्त हो जाती तनाव से भर जाती संभलते संभलते गिरते हो इसलिए चोट खाते हो छोटे बच्चे रोज गिरते हैं तुम्हारे घर में कोई ऐसी खास चोट नहीं खा जाते पश्चिम के एक विज्ञान ने एक प्रयोग किया एक विश्वविद्यालय में उसने ये प्रयोग किया वो बच्चों का उसके घर बच्चा पैदा हुआ था बच्चे को अध्ययन करता था वो ये सोच के हैरान होने लगा कि बच्चा दिन भर में इतना काम करता है हालांकि सब बेकाम काम करता है उसके हिसाब से मगर इधर दौड़ा उधर गया कूदा फांदा झाड़ पे चढ़ा नाचा करता ही रहता कुछ ना कुछ गुड्डा गुड्डी यहां से वहां ढोता रहता इतना काम करता है इतनी शक्ति इस छोटे से बच्चे में आती कहा उसने प्रयोग किया उसने विश्वविद्यालय में जो पहलवानी में प्रथम आया था युवक उसको कहा कि एक प्रयोग में करना चाहता हूं अगर तुम साथ तो, तुम एक दिन सुबह से लेकर सांझ तक मेरा बच्चा जो करे वो करो बस इसके पीछे चलो, वो सबसे मजबूत आदमी था विश्वविद्यालय में वो चार घंटे में चारों खाने चित्त होकर पड़ गया उसने कही बच्चा तुम्हारा मार डालेगा शाम तक में बचूंगा ना और बच्चे को आ गया मजा आज कोई आदमी उसके पीछे पीछे चल तो और उछला और कूदा उसने देखा कि जो मैं करता हूं वही ये भी करता है तब तो उसकी हद होगी मजे की झाड़ पे चढ़ा टीन पे चढ़ गया टीन पे सुकून पड़ा झाड़ से कूदा हजार तरह की कवायतें करने लगा उसने चार घंटे में उस पहलवान को पस्त कर दिया तुम्हारा बच्चा मेरी जान ले लेगा शाम तक ये प्रयोग नहीं चल सकता मुझे क्षमा करो चार घंटा बहुत बच्चे में इतनी ऊर्जा कहां से इतने छोटे प्राण इतनी ऊर्जा बच्चा अभी तक लड़ नहीं रहा है प्रकृति से भी प्रकृति के साथ है जब तक तुम प्रकृति के साथ हो तब तक तुम्हारे लिए अपूर्व ऊर्जा मिलती रहेगी जैसे ही तुम प्रकृति से अपने को भिन्न समझे अलग समझे जैसे ही अहंकार का जन्म हुआ बस वैसे ही अर्चन है तुम्हारे अहंकार ने तुम्हारी दुर्दशा की यह मत कहो कि संसार ने मुझे क्रुतापूर्वक बड़ी कठोरता से मेरी आशाओं पे पानी फेर दिया तुमने आशाएं ही ऐसी की होंगी कि कोई उपाय नहीं था पानी उन पर फिरा ही होगा और हर एक आदमी बड़ी आशाएं करता आशाएं करने में कोई कंजूस होते ही नहीं तुम जिससे पूछो उसकी आशाएं जरा पूछोगे दिल खोल के अपनी आशाएं कहो तो वह ऐसी आशाएं बताएगा कि तुम चकित हो सभी की यह पूरी भी कैसे हो सकती हिंदुस्तान में ऐसा कोई आदमी जो प्रधानमंत्री नहीं होना चाहता कहे ना कहे चाहे ऊपर से विनम्रता बस कहे कि नहीं नहीं मगर भीतर गुदगुदी आ जाएगी कि आप पूछ रहे क्या विचार है क्या गजब का विचार है कैसे पहचाना आपने यही तो मेरे भीतर उठता रहता अपने को किसी तरह संभाल के रखता हूं कि कहीं ये जोर से ना पकड़ ले अब ये आदमी अंततः कहेगा एक दिन कि मेरी सारी आशाओं पर पानी फिर गया कितने लोग प्रधानमंत्री हो सकते हैं और अगर सभी प्रधानमंत्री हो सके तो प्रधानमंत्री कौन होना चाहेगा ये भी सवाल अगर मेरा बस चले तो मैं कानून बना कि सभी प्रधानमंत्री बात खत्म झगड़ा खत्म मगर तब कोई नहीं होना चाहेगा तब लोग कहेंगे अभी इस प्रधानमंत्री होने से कैसे छूट क्योंकि सामान्य हो गया प्रधानमंत्री होने का मजा यह है कि साठ करोड़ के मुल्क में एक आदमी हो सकता है साठ करोड़ को हरा के उसी हराने में मजा है अब साठ करोड़ लोग प्रधानमंत्री नहीं हो सकते तो एक को छोड़ के बाकी दुखी होने वाले और कहेंगे हमारी आशाओं पे पानी फेर दिया और तुम ये मत सोचना कि जो प्रधानमंत्री हो गया वो सुखी होने वाला है वो प्रधानमंत्री होते कुछ और सोचने लगता है कि मैं सारी दुनिया जीत लूं कि हिंदुस्तान से क्या होगा अखंड भारत बना लूं पाकिस्तान को तो कम से कम हड़पी लू कि बांग्लादेश को तो पी जाऊ तो गया अब नेपाल कि अब भूटान कि कहीं थोड़े हाथ पैर फैलाऊ उसकी आशाओं पे भी पानी फिरने वाला है वो भी दुखी मरेगा वो भी सोचेगा सब आशाओं पे पानी फिर गया दुनिया नहीं जीत पाया सिकंदर जैसा आदमी भी दुखी मरता है और यहां कुछ लोग जरूर आनंद से जीते और आनंद से विदा होते हैं वे बुद्ध जैसे लोग हैं वे कोई आशा ही नहीं करते वो कहते हैं जो हो जाए सो ठीक है जो न हो बिल्कुल ठीक है उनको तुम कैसे तोड़ोगे उन पर तुम कैसे पानी फेरोगे ख्याल रखना, तो हर एक से भरा है। है में गीत पढ़ता था। खेत के बेसुध पड़ी दुबकी, एक पगडंडी की कुचली हुई अध किनारों पर जवा सि के चेहरे तक कर चुप सी रह जाती है सोच के बस यूं मेरी को कुचल देते ना रहगीर अगर मेरे बेटे भी जवान हो गए होते अब तक मेरी बेटी भी तो बिहार के काबिल होती पगडंडी मगर यह बात मुझे प्यारी लगी खेत के सब्जे में बेसुध पड़ी है दुबकी एक पगडंडी की कुचली हुई अदमुसी लाश लेकिन पगडंडी भी ऐसी आसाएं रखती सभी रखते तेज कदमों के तले दर्द से कराहती दो किनारों पर जवां सीटों के चेहरे तक कर चुप सी रह जाती है ये सोच के बस यू मेरी कोह कुचल देते ना रहगीर अगर अगर राह चलने वालों ने मेरी कोह को कुचल ना डाला होता चल चल के मेरे बेटे भी जमा हो गए होते अब तक मेरी बेटी भी तो बिहानी के काबिल होती सभी के भीतर हजार हजार कामनाएं वासनाएं वे पूरी नहीं होती पूरी भी हो जाए तो कुछ हल नहीं होता एक पूरी होती तो दस पैदा हो जाती इस व्यर्थता से जागने का नाम ही सन्यास है और फिर जब तुम बिना आशा के जीते हो बुद्ध ने कहा है जब तुम निराशा के साथ जीते हो तभी तुम पहली दफा आनंद से जीते हो मगर निराशा का अर्थ समझ लेना बुद्ध की निराशा का वही अर्थ नहीं जो तुम्हारा होता है तुम्हारा तो निराशा का अर्थ यह होता आशा टूट गई बुद्ध की निराशा का अर्थ है आशा से मुक्ति हो गई बुद्ध की निराशा में आशा भी नहीं है निराशा भी नहीं है आशा के भाव से ही छुटकारा हो गया अब कोई मांग ही ना बची और जब कोई मांग नहीं बचती तब तुम्हारे भीतर परमात्मा प्रकट होता है जब कोई प्रार्थना नहीं बचती तब परमात्मा प्रकट होता है छोड़ो बिकमंगापन सम्राट होने की घोषणा करो विराट के साथ एक होकर चलो विराट के साथ नाचो इस विराट की रासलीला में सम्मिलित हो अलग थलक ख्याल ना रखो अलग थलक ना चलो वृक्ष और नदियां और पहाड़ और चांदारे जिसमें जी रहे हैं उसमें तुम भी जियो तुम भी हरे हो जाओगे तुम्हारी लाली भी फूल बनकर प्रकट होगी तुम्हारा सोना भी प्रकट होगा तुम्हारे जीवन की महिमा निश्चित प्रकट हो सकती है मगर तुम अपना आपा छोड़ो मैं भाव छोड़ो